श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंद पूर्वार्ध रासलीला का, रास का प्रारंभ श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शरद ऋतु थी उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर मह महक रहे थे भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी भगवान ने उन्हें देखा देखकर कर दिव्य बनाया गोपियां तो चाहती ही थी अब भगवान ने भी अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासक्रीड़ा करने का संकल्प किया अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुख्यमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा के रोली के सर मल दी जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था दूर कर दिया उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था पूर्णिमा की रात्रि थी वे नूतन केसर के समान लाल-लाल हो रहे थे, कुछ संकोच अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के वन को हलन करने वाली काम बीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर स्थान छेड़ी भगवान का वह वादन, भगवान के प्रेम को उनके मिलन की लाल, लालसा को अत्यंत उकसाने वाला बढ़ाने वाला था यो तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय संकोच धैर्य मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे गोपिया भी एक दूसरे को सूचना न देकर यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपा जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी परीक्षित वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी जो चूल्हे पर दूध लौटा रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर और जो लपसी पका रही थी वे पकी ही लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़ चल रही जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी पिता और पतियों ने भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी न रुक सकी रुकती कैसे विश्वविमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था परीक्षित उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला तब उन्होंने अपने नेत्र मून लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी परीक्षित अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेष मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया उस समय उन्हें इतना सुख इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए परीक्षित यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है उन्होंने जिनका आलिंगन किया चाहे किसी भी भाव से किया हो वे स्वयं परमात्मा ही तो थे इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे राजा परीक्षित ने पूछा भगवान गोपिया तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त दिखती है ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संस्कार की निवृत्ति कैसे संभव हुई श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदिराज शिष्यपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्न्य प्रेम करती हैं वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएँ इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है परीक्षित वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं वे अचिंत्य अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं उन्होंने यह जो अपने को तथा तो अपनी लीला को प्रकट किया है उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए वह संबंध चाहे जैसा हो काम का हो क्रोध का हो या भय का हो स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जाए वे भगवान से ही जुड़ती हैं इसलिए वृत्तियाँ भगवान में हो जाती है और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है परीक्षित तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है अरे उनके संकल्प मात्र से भवों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं तब उन्होंने अपनी विनोद भरी बाग चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा क्यों न हो भूत भविष्य और वर्तमान के जितने वक्तना हैं उनमें वही तो सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाभाग्यवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूँ ब्रज में तो सब कुशल मंगल है न कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई सुंदरी गोपियों रात का समय है यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे उन्हें भय में न डालो तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्ष के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया अब देर मत करो शीघ्र से शीघ्र व्रज में लौट जाओ तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा से सुशा करो देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गाओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं उन्हें दूध पिलाओ गौवें दूहो अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई यह तो तुम्हारी योग्य ही है क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं मुझे देख प्रसन्न होते हैं कल्याणी गोपियों स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट स्वभाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो वे पति की को पति पात की को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें भले ही वह बुरे स्वभाव वाला भाग्यहीन वृद्ध मूर्ख रोगी या निर्धन ही क्यों न हो कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है इससे उनका परलोक बिगड़ता है स्वर्ग नहीं मिलता इस लोक में अपयश होता है यह कुकर में स्वयं तो अत्यंत तुक्ष क्षणिक है ही इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करें यह साक्षात परम्भ है नरक आदि का हेतु है